नित्य दास समझते हो और दूसरा यह कहे कि मुझमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है पर दोनों ही हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं यह कैसे संभव हो सका है इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसी महावाक्य का स्मरण करो एकम सद विप्रा बहुधा बदंती मेरे स्वदेशवासी भाइयों सबसे ऊपर यही महान सत्य हमें संसार को सिखाना होगा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 सहायता का तो प्रश्न ही क्या वे तुम्हारे मंदिर को और हो सका तो तुमको भी विनष्ट कर देने की कोशिश करेंगे इसी से संसार को अब भी इस महान शिक्षा की विशेष आवश्यकता है संसार को भारतवर्ष से दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता की ही नहीं दूसरों के धर्म के साथ सहानुभूति रखने की भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी इसको महिमन स्त्रोत्र में भली